और पाप सभी विकने से होता है वो निर्बलता वो निर्बलता के लिए होता है वो सभी चीज निर्बलता है निर्बलता निकाल दो निर्बलता।